जय जय गोविंद जय जय जय जय जय जय जय श रमारी जय जय أنا ما أعرف أنا ما أعرف ما عصبي أنا ما वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा परम पूज्य श्री कृपा सुंद बाबाजी महाराज की जय उनके महोत्सव की जय श्री नय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वाग्ममृत जगत्पेबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धा नमा तत् हृदय येरणया बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवां श्रीरूप श्री साग्र जात सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापाद श्री सह गण ली विषाखाता आजान लितभु कनकावद संकीर्त संकीर्तन पितर कमलायक्ष विश्वभरौ द्वजवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्प्रियकता वंदे कृष्णपरविंद युगल यस्कुरी दुर्षा वक्षोज प्रणीक्रते विल स्निग्धोंगरागस्व काश्मीर तलशोणिमोपरतने कस्तूर काम नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकाल निर्व्याजमावते नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवीं सरस्वती व्या तय नारायणा नम नम नमः नम दई सरस्वत नम व्यासा नमो धर्माय महते नम कृष्णा बेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनं वाछाकृभ्य प्रपास ुभ्य च पावभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप ऊपुर्गतजनकलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे मते मंदमतेर्दया तुलसी काननम यत्र पद्म कानम पद्मना च पुराणपठनमें य बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय परम वंदनीय प्रातस्म शीर्षे छोटे बाबा कृपा दास बाबाजी महाराज के इक्यावन में तिरुभाव तिथि समाराधन महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग परम परम धन्य हैं कि आज बाबा की कृपा से श्री गौर गोविंद उनकी लीला का स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं इस गौर गोविंद लीला स्मरण के द्वारा श्री बाबा के हृदय में अपूर्व उल्लास की प्राप्ति हो उनकी कृपा हम सबको प्राप्त हो इसी अभिलाषा से यहाँ इस दिव्य साधन भूमि में इस ऊर्जा मई भागवत निवास की इस दिव्य स्थली पर श्री इस युग के सिद्ध बाबाजी महाराज श्री श्री श्री पंडित बाबाजी महाराज रामकृष्णदास बाबाजी महाराज के सान्निध्य में इस लीला का गायन करने का वैष्णव समुदाय और महंत मंडली उन सब सबके श्री चरणारोटबंधन करते हुए प्रयास कर रहे हैं आप सब कृपा करके बालक के ऊपर शक्ति संचार करें कृपा करें गति की सार्थकता स्थिति में है और श्री प्रभु की विभिन्न प्रकार की जितनी भी लीलाएं हैं उन सभी लीलाओं की अंतिम स्थिति वह उनकी दैनंदनी नृत्य लीला में ही है लीला तचारु विक्रीड़ा लीला का अर्थ है ठाकुर की मधुर विक्रीड़ा क्रीड़ा उसका नाम है लीला यह लीला प्रकट और अप्रकट दो प्रकार की विद्यमान है प्रपंच गोचर जो लीला है उसको कहेंगे प्रकट लीला जो लीला प्रपंच गोचर नहीं है उसको हम कहेंगे अप्रकट लीला जो प्रपंच गोचर प्रकट लीला है वो प्रकट लीला भी दो प्रकार की है एक लीला है क्रमलीला और दूसरी है दैनंदनी लीला क्रमलीला में श्री श्यामचंद्र 11 वर्ष पाँच माह लगभग श्री व्रज में प्रकट रूप से विराजमान होते हैं फिर आप 15 वर्ष श्री मथुरा लीला में विराजमान होते हैं और फिर इसके बाद में शेष 125 वर्ष की कुल लीला में आप द्वारका में विराजमान होते हैं इस प्रकटलीला में भी श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग में शिशु पौगंड और कैशोर तीन अवस्थाएं विराजमान रहती हैं प्रकट होती हैं क्रम क्रम करके कर्मलीला के अंतर्गत परंतु इस कर्मलीला में भी कैशोर लीला इतनी प्रकट होकर के प्रबल होकर के विराजमान हैं कि यहां कैशोर के प्रभाव से पौगण्य और बाल्य उनके समाप्ति के साथ ही साथ कई शोर लीला विराजमान होती है भगवन लीला में आगम अपाय नहीं है ऐसा नहीं है कि शिशु अवस्था का अपाय हुआ मान्य समाप्त हुई और उसके बाद में फिर पौगंड लीला आएगी उसका आगम हुआ या पौगंड लीला का अपाय हुआ उसका विश्लेष हुआ समाप्त हुई और फिर इसके बाद में कईोर लीला आएगी यहां एक साथ बाल्य पौगंड और कैशोर ये तीनों लीलाएं भगवत स्वरूप में स्वाभाविक रूप में भी विराजमान हो सकती हैं ब्रिजवासियों को यह असंगत इसलिए नहीं लगता है कि मन में विचार करते हैं कि बड़े राजा के घर बेटा हैं श्री किशोरी जो राजकुमारी हैं और बड़े घर के बालकों को खाना पीना लाल प्यार अधिक मिलता है अच्छा मिलता है इसलिए जल्दी से बेसयाने दिखने लगते हैं अतः पौगण्य अवस्था में भी कैशोर के गुण और पौगण्य अवस्था में बाल्य लीला के भी गुण ये तीनों गुण एक साथ प्राप्त होते हैं साइमल्टेनियसली प्राप्त होते हैं एक साथ भी तीनों गुण प्राप्त होते हैं तो जगत की जो रीति है कि आ पंचमाब्दम कौमारम पौगण्यम दशमावधि वो क्रम यहाँ पर नहीं है कि पाँच वर्ष तक की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था है उसके बाद की जो अवस्था है वो दस वर्ष तक की ने और उसके बाद की जो अवस्था है वह कैशोर होकर के विराजमान हैं सोलह वर्ष तक की जो अवस्था है वो कैशोर होकर के विराजमान यहाँ श्री श्याम सुंदर पूर्ण कईोर में सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं परंतु पूर्ण कैशोर में शैशव और पौगंड इनके अपरितगपूर्वक भी पढ़कर वैशिष्ट में वैशिष्ट धारण करते हुए पूर्व पूर्व जो अवस्थाएं हैं उनका अपरितग करते हुए भी श्री श्याम सुंदर आप नित्य कैशोर में विराजमान हैं तो ये प्रकटलीला जहां क्रमलीला के रूप में विराजमान हैं और प्रकटलीला में क्रमलीला में भी जहां पर बाल्य पौगंड और कैशोर ये सात सात विराजमान हैं ऐसे ये पौध जो कैशोल लीला वह दिव्य दिव्य होकर के विराजमान है अप्रकट लीला वह भी दो प्रकार की है एक अप्रकट लीला है जिसको के कि मई लीला कहते हैं दूसरी एक अप्रकट लीला है जो कि स्वारस की लीला होकर के विराजमान है मंत्रोपासनामयी लीला में एक वय एक रस एक काल एक स्थान निरंतर निरंतर विराजमान है और उस लीला का जब भी ध्यान किया जाए तब वो लीला कहीं सामने प्रकट हो जाती है इसका परम निर्दर्शन यदि कहीं प्राप्त है तो वो परम निर्दर्शन श्री गोपाल तापनी उपनिषद इत्यादि के रूप में मुख्य प्रमुखता श्री गोपाल तापनी उपनिषद उनमें श्री गोपाल उनकी मंत्रोपासना में लीला का और क्रम दीपिका में मंत्रोपासनामयी लीला का सुनिश्चित वर्णन किया गया है परंतु स्वारस की लीला वह लीला भी श्रीमद गोलोक में निरंतर निरंतर विराजमान है मंत्रोपासनामयी लीला वह हृदवत है हृदय एक सरोवर जबकि स्वरस की लीला वह नदी के समान विराजमान है जैसे एक नदी प्रवाह पूर्वक चलती है ऐसे ही वहां श्री प्रातकाल माने निशांत फिर प्रातः फिर पूर्वांग फिर मध्यान्ह फिर अपराह फिर सायं फिर प्रदोष फिर नख्थ ये अष्टलीला जो है वो अष्टलीला निरंतर निरंतर क्रम से विराजमान हैं और जैसे नदी का प्रवाह निरंतर निरंतर आता है इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर की विभिन्न लीलाएं वक्रम से प्रकट होती हुई विराजमान होती हैं। यह लीला प्रपंच गोचर नहीं है क्योंकि यह अप्रकट लीला है तो अप्रकट लीला प्रपंच गोचर न होने पर इसीलिए उसको अप्रकट कहा गया परंतु तो यह अप्रकट लीला जो है यह भी दो प्रकार की लीला है एक लीला है श्रीमद् भौम वृंदावन में अद्यावधि या, या, बड़ी में जो अध्यावधि लीला हो रही है परंतु तो हमको नहीं दिख रही है हमारी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है हमको नहीं दिख रही है पर्दा हट जाएगा तो वो लीला सामने प्रकट हो जाएगी जी बड़ा सामने प्रकट हो जाएगी तो वो लीला आज भी हो रही है परतु जो भाग्यशाली जन हैं वे उस लीला का दर्शन करते हैं जो भाग्यशाली नहीं हैं अभी साधन अवस्था में हैं जिनकी आंखों के पर्दे अभी हटे नहीं हैं वे उस लीला का दर्शन नहीं कर रहे हैं अप्रकटलीला की बात कर रहे हैं अप्रकटलीला दो हैं एक अप्रकटलीला है जो भौम वृंदावन में आज भी इस वृंदावन में हो रही है हमको नहीं दिख रही है इसी लीला का एक वैभव वह श्रीमद गोलोक है दोनों गोलोक दोनों ही गोलोक हैं सर्वोर्ध जो विराजमान हैं, वो भी गोलोक है और जहां हम बैठे हैं ये भी गोलोक है परंतु दोनों में अंतर करने के लिए अधर्ध तया भेदाह इन दोनों में ऊपर और नीचे का भेद है श्रीमद गोलोक वह ऊपर की लीला है और हम जहां बैठे हैं वह नीचे की लीला है तो केवल अधर्जतया दोनों गोलोकों में भेद है दोनों गोलोकों में कोई अंतर नहीं है परंतु तो व्यवहार को सिद्ध करने के लिए व्यवहार की सिद्धि करने के लिए इन दोनों में श्री रूप गोस्वामी पाद ने लघु भागवतम में एक भेद किया जहां हम बैठे हैं इसको उन्होंने गोकुल कहा और जो सर्वोर्ध विराजमान हैं श्री बैकुंठ के ऊपर साकेत धाम साकेत धाम के भी ऊपर श्री गोलोक गोलोक में भी द्वारका मथुरा ब्रिज और उस ब्रिज में भी श्री नवृत्न कुंज में श्री प्रियालाल सरा विराजमान हैं तो उनकी जो लीला है वहां ऊर्ज जो लीला हो रही है उस ऊर्ध लीला का नाम गोकुल न कहकर के गोलोक रखा तो गोकुल और गोलोक इनका अंतर किया और श्री रूप गोस्वामी पाद निरूपण कर रहे हैं कि यद तू तो गोलोक नामास्ते तत् तो गोकुल वैभवम यहां का वैभव वो है वहां का वैभव ये नहीं है जहाँ हम बैठे हैं ये लीला ही परम उपास से होकर के विराजमान हमारा परम परम लक्ष्य हमारा जो गंतव्य है डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन हमारा गंतव्य ये ही भूमि है हमको कहीं नहीं जाना है हमको इसी भूमि में उस लीला का श्री किशोर जी की कृपा से दर्शन हो जाएगा हमें कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है तो यहां का वैभव वो है वहां पर कुछ वैभव ज्यादा मुखर हो जाता है ज्यादा प्रकाशित हो जाता है परंतु भौम वृंदावन का जो गोलोक है जिसको गोकुल कहा गया वो गोकुल परम परम रसपूर्ण होकर के विराजमान इसलिए साधकों के लिए परम परम उपास्य ये शिव वृंदावन की भूमि ही परम परम उपास्य हो करके विराजमान है इससे बढ़कर के दूसरा कोई उपास्य नहीं हो सकता है अतः रसकों ने कहा भरम तर प्रिया भजो सजो नेम व्रत ने यही, यही निश्चय कही रही सही गई टेक यही यही कह करके इसी रज को मस्तक के ऊपर लगाते हुए धारण करते हुए कह रहे हैं कि हमारे लिए परम परमोपास्य यही वृंदावन है हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा, पड़ा हुआ है इसलिए यह वृंदावन नहीं दिख रहा है तो अप्रकट जो वृंदावन है उस अप्रकट वृंदावन की भी लीला दो प्रकार की है मान उस गोलोक की भी और इस गोलोक की गोकुल की भी दोनों की लीलाएं दो प्रकार की हैं एक मंत्रोपासनामयी है और दूसरी स्वारस की लीला है स्वारस की लीला नदी के समान है जबकि में लीला हृदय के समान है वहां पर एक भाव एक प्रकार, एक रस एक ही अवस्था श्री श्याम सुंदर की सर्वदा सर्वदा विराजमान है इनमें स्वारस की लीला में जैसे भावनाओं का विस्तार प्राप्त होता है वैसी स्वारस की लीला में विस्तार प्राप्त है वैसा विस्तार मंत्रोपासना मंत्रोपासनामयी लीला में नहीं है मंत्रोपासना में एक ही भाव एक ही रस है जबकि स्वारस की लीला में गोष्ठ और निकुंज इनकी मिलित लीला होने पर रस का अत्यंत अत्यंत विस्तार है इस लीला में श्री गुरु गौरांग की कृपा के द्वारा ही एकमात्र प्रवेश की प्राप्ति हो सकती है अन्यथा वहां पर प्रवेश की प्राप्ति सबको नहीं है श्री गुरु गौरांग की जब कृपा हो श्रीमंद महाप्रभु की कृपा हो श्री गुरुदेव की कृपा हो, हो और कृष्ण कृपा हो तब जाकर के उस अप्र प्रकट लीला में विराजमान स्वारस की जो लीला है उस स्वार की लीला का आस्वादन सब साधक जनों को कहीं प्राप्त होगा प्राकृत देह से वहां पर प्रवेश नहीं हो सकता है वो चिन्नई लीला है अतः श्री किशोरी जो श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से साधक के हृदय में चिन्हय देह की पहले स्थापना करती है गुरुपत्य होने पर आचार्य प्राप्त होने पर फिर जीव को कहीं उस लीला में प्रवेश की प्राप्ति होती है इसलिए दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण से ही काले प्रभु करे ताकि आत्मसम दीक्षा काल में जब भक्त आत्मसमर्पण करता है तो ठाकुर उसी समय उसे कहीं चिन्मय स्वरूप आत्मसम स्वरूप विशुद्ध सत्वात्मक स्वरूप कहीं प्रदान कर देते हैं एक अंत देह हमारे भीतर आ जाता है उमान यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचकीर्णतो में तदा मृतत्वाय प्रपद्यमान मै आत्म भूयाय कल्पते वही श्री ंदन श्याम आप श्री उद्धव जी को उपदेश देते हुए एक आदेश में कह रहे हैं कि पुबान यदा त्यक्त समस्त कर्मा जिसमें कोई जीव सारे कर्म उनको मुझे समर्पित कर देता है कर्म किए बिना जीव रह नहीं सकता है वो कर्म करेगा परंतु तो कर्म बंधन को देने वाले हैं कर्म कर्म योग बन जाएगा तब जब चार चीजों को अपनाया जाएगा पहली चीज कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं अकर्तित्व बुद्धि दूसरी चीज कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए निष्कामता तीसरी चीज बुद्धि योग मेरे जितने भी कर्म हैं वे कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में संपृप्त हो ठाकुर के साथ में लिंक हो, हो इसी का नाम है बुद्धि योग यत्नाशि इत्यादि के द्वारा ठाकुर के साथ में अपने सभी कर्मों को कहीं जोड़ा जाए इसी का नाम बुद्धि योग है ददाम बुद्धि योगम तम तेन माम उपयांत्ये उसके द्वारा ही कहीं साधक प्राप्त कर सकता है बुद्धियोग की आवश्यकता और चौथी कर्म जो किए हैं समर् जो समर्पित होकर के कर्म किए गए उन कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना कर्म है तो कर्म का फल होगा एक्शन है तो रिएक्शन जरूर होगा परंतु तो जो कर्म का फल है रिएक्शन में प्राप्त हो रहा है उसे ठाकुर को ही समर्पित कर देना यदि चार चीज साधक ने अपनाई तो चार चीज आप अपनाने पर कर्म कर्म योग बन जाएगा दोबारा दोहरा दें अकर्तृत्व बुद्धि निष्कामता बुद्धि योग और कर्म समर्पण इन चार वस्तुओं को अपनाने पर कर्म कर्मयोग बन जाएगा कर्मयोग बनने पर चित्त शुद्ध हो जाएगा और उस शुद्ध चित्त में भक्ति और ज्ञान इन दोनों को प्राप्त करने की योग्यता आ जाएगी भक्ति तो मलिन चित्त में भी आ सकती है परंतु तो ज्ञान मलिन चित्त में नहीं आता है ज्ञान सर्वदा चित्त शुद्ध होने पर ही उदय होता है तो भक्ति की स्थिति यह है कि अपिचेत सुदराचारह वह मलिन चित्त में भी कहीं भक्ति उदय हो सकती है भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम धीरा। भक्ति की प्राप्ति पहले हो सकती है फिर हृदय के रोग धीरे धीरे भी दूर हो सकते हैं परंतु ज्ञान के लिए चित्त शुद्ध करना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है इस प्रकार पोमान यदात्यक्त समस्त कर्मा जीव ने जब संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया तदा अमृतत्वाय प्रपद्यमाना मैं उसे अमृतता प्रदान करता हूं अर्थात इसी यथावस्थित देह में उसे तीन देह की प्राप्ति हो जाती है एक सिद्ध देह की प्राप्ति होती है एक नहीं दो सिद्ध देहों की उसे प्राप्ति हो जाती है एक सिद्ध देह श्रीमंद गौर लीला में है श्रीमन महाप्रभु के किसी विद्यार्थी के रूप में हमको एक सिद्ध देह की प्राप्ति होगी दूसरा सिद्ध देह वह श्री निकुंज में श्री किशोर जी की कृपा से एक मंजरी होकर के किशोरी जी की दासी होकर के वहां पर हम अवस्थित करेंगे और एक सिद्ध देह अभी वो सिद्ध देह यथावस्थित शरीर में विराजमान है ये दोनों शरीर दोनों सिद्ध देह श्री नवद्वीप का सिद्धदेह भी हमारे इस यथावस्थित शरीर में विराजमान है और जो निकुंज का सिद्धदेह है वह भी इसी यथावस्थित शरीर के भीतर विद्यमान है परंतु यथावस्थित शरीर के भीतर जो विद्यमान सिद्ध है वह सिद्ध देह बाधाओं से युक्त है वह सर्वदा सर्वदा प्रकाशित नहीं है क्योंकि जब तक यथावस्थित देह है यह पंच महाभूत का बना हुआ शरीर है तब तक भजन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बाधाएं हैं निर्विघ्न भजन की प्राप्ति नहीं है जब साधक को उत्क्रांत सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी तब उसे भाव सिद्धि की प्राप्ति होगी और भाव सिद्धि की प्राप्ति होने पर तब उसे स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति होगी जब तक उत्क्रांत सिद्धि नहीं हुई है तब तक कहीं ना कहीं यथावस्थित देह में कुछ न कुछ बाधाएं बनी हुई हैं बाधाएं जुड़ी हुई हैं और बाधाएं होने पर जो सिद्ध देह उसकी स्फूर्ति सर्वदा सर्वदा नहीं हो सकती है इस यथावस्थित देह में रामदास कृष्णदास इत्यादि जो भी देह है गुप्ता शर्मा वर्मा आदि जो देह हैं उन देहों में कहीं ना कहीं बाधा विराजमान है वहां पर साधक जो है वो तीन अवस्थाओं को प्राप्त करता है सिद्ध सिद्धदेह यद्यप दीक्षा काल के द्वारा उसको प्राप्त हो गया श्री किशोर जी ने जिस जीव के ऊपर कृपा करना चाहा होगा उसे किसी वैष्णव से भेड़ा दिया जैसा संग हुआ वैसा रंग चढ़ा जैसा रंग चढ़ा वैसा साधन हुआ जैसा साधन हुआ वैसी सिद्धि होगी तो श्री किशोरी जी की कृपा के द्वारा जब उन्होंने अपना अपनाना चाहा होगा तो किसी वैष्णव के साथ में हमको भेड़ा दिया जैसा संग हुआ वैसा रंग जैसा रंग वैसी साधन जैसा साधन वैसी सिद्धि की प्राप्ति होगी परंतु तो यथावस्थित देय है तो अभी सिद्धि स्थायी होकर के नहीं रहेगी साधक की तीन अवस्थाएं होंगी एक दशा है बाह्य दशा दूसरी है अर्धबाह्य दशा और तीसरी है अंतर्दशा बाह्य दशा कैसी है बोले बाह्य दशा है जागृत अवस्था जहां हम अपने व्यवहार को भी देख रहे हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई न कोई कार्य करते हुए अपनी आजीव का इत्यादि करते हुए जीवन का निर्वाह करते हुए सामाजिक दायित्वों को और अपने शरीर के दायित्वों को पूरा करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं वह है बाह्य दशा दूसरी जो दशा है वह दूसरी दशा है अर्धबाह्य दशा जिसमें व्यवहार के कार्यों का निर्देशन करते हुए भी विराजमान हैं और लीला चिंतन भी कर रहे हैं ये स्वप्न जैसी दशा है ये अर्धबाह्य दशा है जैसे आधी नींद में सोया हुआ व्यक्ति कहीं सोता भी हुआ है और वह कहीं व्यवहार को उत्तर भी देता हुआ चल रहा है चीज का रखी है सोचकर है उस उस आलि में से ले लो लो तो तो तो भी रहा है तो अर्ध अर्धवाह्य दशा में बाहर का भी उसको विचार है और अंतर का भी विचार है एक दशा है वह है अंतर दशा उस अंतर दशा में वह बास अपने स्वानंद में ही एकमात्र परिपूर्ण है उस समय उसके पास में बाह्य ग्राहक सामग्री कोई भी विद्यमान नहीं है परतु आनंद की प्राप्ति उसको है जिसका अनुसंधान सुषुक्ति के निवृत्ति के बाद में उसे होगा सुखमहम अपस्वापसम किंचित अविदेशम उस स्थिति में उसको प्राप्त होगा पंत उसे आनंद की दशा की प्राप्ति है यदि उस समय उसे ग्राहक सामग्री कोई रिसीवर भी प्राप्त हो जाए तो वह उस आनंद का अनुभव कर सकता है तो ये यथावस्थित देह की बात हुई इस यथावस्थित देह में ही अंतरदशा का जो देह है वो अंतरदशा के देह है, दो हैं एक देह है श्री महाप्रभु के परिक्र में मैं महाप्रभु का एक विद्यार्थी हूं एक शिष्य हूं और महाप्रभु की पाठशाला का मैं एक अंग होकर के विराजमान महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किए हुए हैं किए हुए हूं महाप्रभु की सेवा कर रहा हूं और जब महाप्रभु अपनी नवद्वीप की लीला में श्री प्रियालाल की मधुर माधुरी का ध्यान कर रहे हैं और महाप्रभु जब अंतर दशा में श्री राधिका भाव में विराजमान होकर के सिंधु मंदिर में प्रवेश करते हैं उस समय उनका शिष्य भी उन महाप्रभु के साथ में मंजरी स्वरूप प्राप्त करके श्री महाप्रभु के साथ में नकुंज लीला में प्रवेश कर लेता है इस प्रकार गौर और गोविंद इन दोनों की लीला ये दोनों ही लीलाएं अंतचि देह में एक साधक ध्यान करता है और श्रीमद महाप्रभु के माध्यम से वह श्री नृत्य लीला में जो अप्रकट लीला है उस अप्रकट लीला में वह प्रवेश कर लेता है मन कुंज लीला में प्रवेश कर लेता है तो यथावस्थित शरीर से पहले महाप्रभु की लीला में प्रवेश करना और महाप्रभु की लीला से फिर श्री वृंदावन कुंज की लीला में प्रवेश करना यह एक प्रोसेस है यह एक पद्धति है इस पद्धति को अपनाते हुए साधक परम परम परम फल की प्राप्ति करता है इन तीनों अवस्थाओं को केवल समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं ऐसा समझा जा सकता है कि जैसे यथावस्थित शरीर में हमारी जो स्थिति है उसको हम कहेंगे जागृत अवस्था या बाह्य दशा श्रीमद महाप्रभु की स्थिति में पहुंचे वो है तो अंतर दशा। परंतु उसमें उसको हम कहीं समझने के लिए कह सकते हैं कि वह जैसे अर्धबाह्य दशा है महाप्रभु अपनी लीला में भी विराजमान हैं और साथ के साथ में नवदीप लीला से वे निकुंज की लीला में भी विराजमान हैं, तो उनकी अर्धबाह्य दशा है कि अपनी लीला में भी विराजमान हैं और वे नुकुंज लीला में भी प्रवेश कर लेते हैं नुकुंज लीला में भी विराजमान हो जाते हैं परंतु निकुंज लीला जो है वह निकुंज लीला ही परम परम उपास्य रूप होकर के अंतर दशा के रूप में विराजमान अंतिम जो गंतव्य है अंतिम जो आस्वादनीय पदार्थ है वह अंतिम आस्वादनीय पदार्थ श्री ब्रज लीला ही है श्री निकुंज लीला ही है क्यों जी जब निकुंज लीला अंतिम आस्वाद्य है तो श्री महाप्रभु को बीच में क्यों डाल रहे हो जबरदस्ती अपना एक जंक्शन बढ़ा रहे हो कि पहले निकुंज लीला महाप्रभु की लीला में जाओ फिर महाप्रभु की लीला से फिर वृक्ष की लीला में प्रवेश करो इसकी क्या आवश्यकता है सीधे ही निकुंज लीला में क्यों नहीं प्रवेश करें अन्य लोग भी तो करते हैं ऐसे हम भी सीधे सीधे श्री निकुंज लीला में प्रवेश करेंगे यथावस्थित देह से दशा अर्धबाह नकुंज की श्री नवद्वीप लीला की नहीं बल्कि सीधे सीधे और बाह्य दशा जो हैं उनको पार करके अंतर दशा में सीधे नुकुंज में प्रवेश करेंगे अपना ध्यान श्री मंजिली स्वरूप में ही करेंगे जैसा कि रसको ने कहा कि प्रातः होती ही उठ के धार सखी को भाव जाय मिलो निज यूथ सो या को यही उपाव श्री महावाणी जी में वर्णन कर रहे हैं सीधे सीधे अपने जो आचार्य हैं उन आचार्य का अनुग्र ग्रहण करते हुए जो वृजलीला के आचार्य हैं उन व्रजलीला की उपासना करने वाले आचार्य उनका आश्रय ग्रहण करते हुए हम क्यों न सीधे निकुंज मंदिर में प्रवेश करें नवद्वीप लीला में प्रवेश करने की क्या आवश्यकता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है परंतु तो नहीं श्री नवद्वीप लीला के माध्यम से जब श्री निकुंज लीला में प्रवेश किया जाएगा तो उसका स्वाद कुछ अद्भुत है बंगाल में छैना जो है उसको निकाल करके और उसमें मिश्री मिश्री मिलाई इलायची मिलाई मिलाई और उसको कहते हैं कच्चा गोला वो भी छनाई है उसमें मिश्री भी है सब कुछ है मीठा है सब कुछ है परंतु तो वो कच्चा गोला है परंतु तो कच्चे गोला का स्वाद अलग है और रसगुल्ला का स्वाद अलग है महाप्रभु की लीला है रसगुल्ला जबकि सीधे यदि कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे निकुंज लीला में प्रवेश करेंगे तो वो है कच्चा गोला इसलिए कृष्ण गौर लीलामृतार श्री गौर लीला अमृत की सार होकर के विराजमान है गौरलीला सुमधुर लीला जो है वो परम परम मधुर होकर के विराजमान है और कृष्ण लीला वह कहीं आनंद आनंदपुर होकर के अत्यंत विराजमान है और कृष्ण लीला के साथ में गौर लीला इनका किया जाए तो वह अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान होगी तो कच्चा गोला और रसगुल्ला के स्वाद का जितना अंतर है सीधे सीधे श्री निकुंज लीला में प्रवेश करना वह कच्चे गोले के समान है परंतु श्रीमंद महाप्रभु के माध्यम से श्री हिंदकुंज लीला में प्रवेश करने पर जो आस्वाद की प्राप्ति होगी वह आस्वाद कोई अद्भुत आस्वाद होगा वह कहीं परिपाक को प्राप्त हो करके वह आस्वाद की प्राप्ति होगी जैसे कच्चा गोला ही कहीं रसगुल्ला बन जाए ऐसा क्यों इसका भी एक कारण है कि श्रीमद महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं, राधा भावत दुत सुबलतम नौम कृष्ण स्वरूपम महाप्रभु राधा कृष्ण मिलकर के कोई तीसरा एक स्वरूप बन गया ऐसा नहीं है महाप्रभु का अपना जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप कृष्ण का स्वरूप है राधा राधाभावत द्व्युत सुबलतम नव में कृष्ण स्वरूपम श्री कृष्ण है महाप्रभु परंतु श्रीमन कृष्ण के ऊपर जैसे राधा भाव का राधा कांति का मुलम्मा चढ़ गया है श्री महाप्रभु का स्वरूप यह नहीं है कि तीन भाग रा एक भाग तामा लिया और मिलकर के एक एलोय धातु बन गया पीतल तो दो धातुओं को मिलकर के तीसरा बन गया हो ऐसा नहीं है महाप्रभु मूलतः श्री कृष्ण है हर जगह महाप्रभु का जहां वंदना की गई वहां नवमी कृष्ण स्वरूपम राधाभाव दुत सुबलितम राधाभाव दुति से सुबलित होकर के वे कृष्ण ही हैं अब कृष्ण का जो आस्वादन है कृष्ण सर्वाश्रय है जो परभाषा वचन है ए कलाप उनसे कृष्ण तो भगवान स्वयं इनमें कृष्ण आप सर्वाश्रय होकर के विराजमान हैं अब सर्वाश्रय श्री कृष्ण का जो आस्वादन होगा वो आस्वादन किसी वैभव का आस्वादन नहीं हो सकता है इसलिए यदि हम पहले अपना साधारणीकरण श्रीमद महाप्रभु के साथ में करें और महाप्रभु जब लीला में प्रवेश कर रहे हैं तब हम लीला में प्रवेश करें तो जो आस्वादन होगा वह मधुर होगा इसलिए सीधे सीधे श्री निकुंज लीला में प्रवेश करना वह हो जाएगा कच्चा गोला परंत महाप्रभु के माध्यम से जब लीला में प्रवेश करेंगे निकुंज लीला में तो वह हो जाएगा रसगुल्ला और महाप्रभु का जो आस्वादन है वह आस्वादन किसी और का नहीं हो सकता है क्योंकि महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं ऐसे कृष्ण जो राधे भाव से भी युक्त हैं और राधिका कांति से भी युक्त है तो राधा भाव और कांति दोनों से युक्त तो होने पर फिर श्री महाप्रभु का जो आस्वादन है वह आस्वादन होगा और जो आस्वादन है उस आस्वादन के माध्यम से यदि निकुंज लीला में प्रवेश किया जाएगा तो वो लीला परम परम मधुर होकर के विराजमान होगी इसलिए कहीं श्री नित्य लीला के ब्रजलीला के ही किसी परकर उनके माध्यम से भी निकुंज में प्रवेश किया जाएगा परंतु श्री कृष्ण के माध्यम से प्रवेश करना और श्री विशाखा जी के माध्यम से या वंशी जी के माध्यम से या श्री ललता जी के माध्यम से या अन्य अन्य जो स्वरूप हैं उनके माध्यम से श्री निकुंज में प्रवेश करने की अपेक्षा सबके मूल आश्रय होकर के जो श्री कृष्ण विराजमान हैं उन कृष्ण का आश्रय लेकर के श्री गौरहनी का आश्रय लेकर के यदि नुकुंज मंदिर में प्रवेश किया जाएगा तो वो आस्वादन निसंदेह सर्वोत्तम आस्वादन होगा इसलिए गौरी भक्तजन बहुत भारी भाग्यशाली है। भार हैं ये जितने अवोभाव से युक्त हैं धन्य धन्य होकर विराजमान है ऐसे धन्य धन्य और कोई दूसरे नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसका स्रोत स्वयं श्री राधा कृष्ण मिल तनु राधा भारत द्व्युति से युक्त श्री कृष्ण उन कृष्ण के माध्यम से हमको जो वस्तु की प्राप्ति हो रही है वह कृष्ण के वैभव या कृष्ण की अग्न इत्यादि के माध्यम से प्राप्त होने वाला जो वैभव है उसके द्वारा प्राप्त होने वाला वह वा स्वरूप हमारा श्री कृष्ण के माधुर्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 इन में इस प्रकार श्रीमंद महाप्रभु के माध्यम से श्री कृष्ण लीला का आस्वादन वह अतिशय मधुर परिपक्व आस्वादन होकर के विराजमान हैं इसलिए श्री हरि के चरणाश्रय को ग्रहण करते हुए उनकी अष्टकालीन लीला का स्मरण करते हुए श्री गौर गोविंद उनकी अष्टकालीन लीला का स्मरण का यह बाल आयास है इसमें अनेक त्रुटि हो सकती है सब वैष्णवगण कृपा करके शक्ति संचार करें इस अज्ञ बालक के ऊपर आप सबकी कृपा हो तो इस लीला का गायन करने का कुछ साहस किया जा सकता है अन्यथा ये अत्यंत अत्यंत गूढ़ लीला हो करके विराजमान है श्री कृष्ण प्रेम वह आह्लाद् शक्ति की एक वृत्ति है शक्ति के समुद्र हैं कौन श्री राधानी और उस समुद्र का नाम है मादन नामक महाभाव वो मादन महाभाव समुद्र होकर के विराजमान है सर्वभावोदमोल्लासी मादलोयम परात्मर राजते ह्लादिनी सार श्री राधायाम एव यदा एव शब्द के द्वारा दिखाया जैसे राम रावणी और युद्धम राम रावणी और रेवो इसी प्रकार श्री राधारानी का प्रेम राधा रानी जैसा ही है और कोई दूसरा उसका उदाहरण नहीं हो सकता है अनंवय अलंकार का यह सर्वश्रेष्ठ प्रमाण कि वो प्रीति कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है जैसी प्रीति श्री राधारानी में है तो राधा रानी समुद्र हैं। आल्हा शक्ति उस आल्हा शक्ति के सार की समुद्र रूप होकर के श्री राधारानी विराजमान है और आनंद हो आनंद का यदि प्रकाशन नहीं हो तो ऐसा आनंद किस काम का आनंद हो आनंद का प्रकाशन नहीं हो तो वो आनंद भोग्य आनंद नहीं होगा सर्वदा भोग्य आनंद ही श्रेष्ठ होता है जो सुप्त आनंद है वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता है ऐसी स्थिति में श्री राधायणी का जो सर्वश्रेष्ठ आनंद है जिसको मादन महाभाव कहते हैं उस मादन भाव में एक भाव और जोड़ा हुआ है वो है संवित ह्लाद के साथ में संवित भी कहीं जुड़ा हुआ है माने ज्ञान अपने आप को प्रकट करने की जो सामर्थ है मैनिफेस्ट करने की जो सामर्थ है वह भी उस आनंद के साथ में जुड़ी हुई है तो ह्लादिनी सारांश समवेद संवित सार भगवत भक्ति है भक्ति की दार्शनिक दृष्टि से कहीं परिभाषा दी गई श्री जी गोस्वामी पात्र निरूपण कर रहे हैं भक्ति साम्य सिंधु की टीका में भी और श्री प्रेम प्रीति संदर्भ में भी कहीं प्रकट कर रहे हैं कि सार। हलादी सार कौन है माधना के महाभाव उसका एक अंश रख दिया अलग इसी तरह से संवित सार संबित का समुद्र भी श्री राधा है ज्ञान की समुद्र भी है तो ज्ञान की ज्ञान और आनंद की समुद्र हो गई श्री अब उस समुद्र की एक बूद बूथ तो बहुत बड़ी चीज है बूध को भी हटा दिया एक सीकर एक फुहार श्री गुरुदेव के माध्यम से साधक के हृदय में जब दीक्षा विधि के द्वारा स्थापित हुई तो दनी सारांश समवेद संबित उस संबित का भी जो सार है उस सार का अंश होकर के जो एक सीकर निकला उस समुद्र की एक फुहार निकली वह फुहार है प्रेम और वह प्रेम हम जीवों में कहीं श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से उसका कहीं स्थापन किया आविर्भूय मनोवृत्त वृजंती तत्स्वरूपता स्वयं प्रकाश रूपापि, रूपापी भाष्यमाना प्रकाश वो जो ह्लादनी सार और संबित का सार उसका एक सीकर वह जब गुरुदेव के माध्यम से हृदय में स्थापित किया गया तो वो कहीं भाव बन गया माने भाव का भाव के रूप में वो परिणत हो गया तो जैसे श्री कृष्ण के मत्स्यून वराह अनेक अनेक अवतार हैं इसी प्रकार श्री कृष्ण कहीं नाम भगवान के रूप में हमारे हृदय में अवतरित हुए श्री गुरुदेव ने नाम को हमको सुनाया और उस नाम ने ही हृदय में एक चिन्मय जो भाव अंश था वो भाव स्थाई भाव हमको कहीं प्रदान किया उस स्थाई भाव के द्वारा श्रीमद महाप्रभु का दास्य ग्रहण करते हुए महाप्रभु के भाव के द्वारा श्री राधारण के साथ में साधारणीकरण करते हुए उस माधुर्य का हम भी आस्वादन प्राप्त कर लेंगे क्योंकि शक्ति विभावादे काप कामता यद भेदे नो स्व यथा प्रतिपद्य भाव में एक अपूर्वता या अचिंत्य शक्ति है कि वह मूल भाव के साथ में भी साधारणीकरण जनरलाइजेशन कर लेता है साधारणीकरण कर लेता है और फिर श्री राधारानी जो आस्वादन कर रही हैं, कृष्णचंद जो आस्वादन कर रहे हैं सखीगढ़ जो आस्वादन कर रही हैं, श्रीमद वृंदावन धाम जो आस्वादन कर रहा है वो जो एक रस पदार्थ है जो रस पदार्थ ही प्रिया शक्ति आल्लादनी पुरी आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनु प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन इन चार रूपों में जो अपने आप को जय जय जय चार रूपों में जो अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहा है ऐसा वह दिव्य भाव हमारे हृदय में वो जो दिव्य प्रेम था वो भाव रूप बनकर के हमारे हृदय में आ गया तो भगवान के जैसे मत्स्यून बना ऐसे भाव रूप भी एक अवतार हुआ और भाव रूप में स्थाई भाव के रूप में जब वह प्रेम हमारे हृदय में आया वह स्थाई भाव ही विभाव आदि संपत्तियों से युक्त होकर के वह आस्वादनी बन करके कभी विराजमान हो जाएगा तो उसी स्थाई भाव को धारण करके स्थाई भाव क्या है हमारा श्रीमद महाप्रभु के हम दास हैं और श्री महाप्रभु में जो जो भी भाव आएंगे वे वे भाव भी महाप्रभु की कृपा से हमको प्राप्त होते हुए चले जाएंगे महाप्रभु के साथ में ताद आत्मापन्न होकर के श्री महाप्रभु जो श्री ब्रज लीला का स्मरण करेंगे उस ब्रिज लीला का स्मरण करते हुए हम भी ब्रज लीला में प्रवेश कर लेंगे तो उसी स्वरूप को धारण करते हुए जै जै। उसी स्वरूप को धारण करते हुए यहां अष्टकालीन लीला का स्मरण कर रहे हैं एक दिन रात के चक्र में साठ घड़ी होती हैं। पूरा चौबीस घंटे का जो समय है वो साठ घड़ी का है इन सात घड़ी में रात्रि लीला और मध्यान्ह लीला ये तो हैं बारह बारह याम की माने चौबीस याम बारह बारह घड़ी की याम नहीं घटी बारह बारह घड़ी की तो बारह दूरी चौबीस घड़ी की तो ये लीला हो गई और बाकी की जो छह लीलाएं हैं वो छह घड़ी की हैं तो छ छिंग छत्तीस और चौबीस कुल मिलाकर के साथ हो जाएगा यह पूरा 24 घंटे का जो क्रम है उसी का नाम श्री दईनंदनी दईनंदनी लीला है इस दैनंद लीला में शिव महाप्रभु की लीला में पहले साधक प्रवेश करेगा फिर महाप्रभु की लीला के साथ में वह कृष्ण लीला में प्रवेश करते हुए विराजमान होगा सबसे पहले महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं श्री महाप्रभु की लीला का दो प्रकार से गायन किया गया अष्टकालीन लीला जैसे कृष्ण की वर्णन की गई इसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु की लीला का भी अष्टकालीन लीला का स्मरण किया गया महाप्रभु की लीला दो प्रकार से गायन की गई हैं उस महाप्रभु की लीला का हमारे वृंदावन की निधि हैं श्री श्री मोहनलाल गौतम जी मोही उन्होंने उस लीला का हिंदी में कहीं भाषा में अनुवाद भी किया दोनों लीलाओं का और इस प्रसंग को यहाँ का जो आयोजन हो रहा है उस आयोजन के लिए उन्होंने विशेष रूप से ये पुस्तक कहीं लिखी जिसमें श्री महाप्रभु की और श्री कृष्णचंद्र की दोनों की लीला का गायन किया गया है श्री स्वरूप दामोदर अथवा महाप्रभु के अन्य जो पर हैं विशेष रूप से श्री स्वरूप दामोदर उन्होंने भी श्रीमंत महाप्रभु की लीला वर्णन की कोई स्वरूप दामोदर की कहते हैं कोई श्री महाप्रभु के अंगुष्ट परम रसिक श्री कलकर्णपुर उनका भी कहते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की लीला है तो एक लीला है जो कि के केवल नवद्वीप धाम से संबंधित है पंत विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने महाप्रभु की जिस लीला का गायन किया वो लीला श्री नवद्वीप और श्री वृंदावन दोनों लीलाओं की मिली हुई लीला होकर के विराजमान है इनमें श्री नवद्वीप लीला जो है केवल नवद्वीप लीला उसके गायन में ये निशांत लीला उसका आज गायन करने के लिए यहां विराजमान होंगे श्री रूप गोस्वामी जी ने आठ श्लोक प्रस्तुत किए दो श्लोक वंदना के हैं प्रारंभ में मूलतः आठ याम की लीला में आठ श्लोकों का वर्णन किया उन आठ श्लोकों का ही पूरा विस्तार 22 स्वर्ग के पूरे गोविंद लीला मृत में उनका पूरा पूरा उपव्रहण हुआ और श्री तात्पाद मानसी गंगा के सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराज उन्होंने उन लीलाओं का श्री भावनामृत रूप में कृष्ण भावना संग्रह के रूप में उनका संकलन किया श्री प्रियालाल की लीलाओं को लेकर के अनेक अनेक अष्टकालीन लीलाओं का एक विशाल साहित्य उपलब्ध है जिसमें अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक लीलाएं वर्णन की जैसे कृष्णान जैसे कि श्री गोविंद लीलामृत जैसे भावनासार संग्रह जैसे श्री कृष्ण लीला श्री गोविंद लीलामृत इनको प्रकट किया गया तो बहुत सारी जो लीलाएं हैं उन बहुत सारी लीलाओं का संकलन किया गया अनेक अनेक साहितों में बिखरी हुई अष्टकालीन लीला विराजमान हैं विशेष रूप से कृष्ण कर्णामृत श्री राधा सुधान थी श्री राधा रस् श्री ने कौमदी गोविंद लीलामृत इनमें अनेक अनेक लीलाओं का इन अष्टकालीन लीलाओं का संकलन किया गया और उन संकलन के आधार पर श्रीमद महाप्रभु की जो लीला है उसका गायन कर रहे हैं। श्री राधा प्राण प्राणबंधो कृष्ण की लीला का रूप ऋग्गुसम जर्णन कर रहे हैं श्री राधा प्राण प्राणबंधो चरण कमलोर केश शेषाद्य गम्या या साध्या प्रेमसेवा ब्रजचरिता लौल्य लभ्या सा सैत्प्ता ययाँ ताथयत मधुना मानसी मत्स्य सेवा भाव्यां रागाधुपाथ ब्रज मनुचल नैतिक नौमी राधा और उनके प्राणबंधु उनकी जो अष्टकालीन लीला है गति की सार्थकता स्थिति में तो जो अष्टकालीन लीला है जिस अष्टकालीन लीला में नैमित्तिक लीलाओं का अभी प्रवेश नहीं है उनकी संभावना है परंतु तो सब नैमित लीलाएं भी उस अष्टकालीन लीला के भीतर ही कहीं समाहित होकर के विराजमान हैं इसलिए नित्य होरी नित्य हिडोरा नित्य फाग नित्य चंदन यात्रा नित्य वन विहार नृत्य जलकेली नित्य रास ये लीलाएं भी कहीं ना कहीं मध्यान्ह लीला में और शनि लीला में कहीं विराजमान हैं तो श्री राधा प्राण प्राणबंधो चरण कमल के गम्या अब ये जो अष्टकालीन लीला है ये का माने ब्रह्मा ईश माने शिव आदि के द्वारा शिव और ब्रह्मा आदि के द्वारा केश शेष शेष भगवान उनके लिए भी अगम में हैं, या साध्या प्रेम सेवा यह लीला तब प्राप्त होगी जबकि श्री गुरुदेव ने साधक के हृदय में विराजमान किसी मंजिली स्वरूप को किसी सिद्ध स्वरूप को प्रमाणित कर दिया हो तो के गम्या के शेष के द्वारा भी अगम्य है सा साध्या प्रेम सेवा पर, पर जो जन हैं उनके भीतर जो लौल्य विराजमान है ऐसा लौल्य यदि हम में आ जाए लौल्य का तात्पर्य लोभ ऐसा लोभ यदि हम में प्राप्त हो जाए तो ऐसे लोभी जनों के ही के द्वारा ही इस अष्टकालीन लीला का श्रीमंद महाप्रभु की लीला का भी और श्री कृष्णचंद्र की ब्रज लीला का भी आस्वादन उनके द्वारा ही प्राप्त हो सकता है किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है सा सा प्राप्त यामता पृथ्वत मनुषा मानसी मत्स्य सेवाम ये अष्टकालीन लीला कभी उपकरण के द्वारा की जा सकती है और उसके प्रतीक रूप में अष्टकालीन जो सेवा है वो सब जगह श्री मंदिरों में विराजमान है परन्तु उपकरणों के द्वारा उस सेवा को परिपूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं किया जा सकता इतने उपकरण लाएंगे कहा से जो ब्रजलीला में इन अष्टलीला में प्रयुक्त हो रहे हैं उतने उपकरणों को कहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है इसलिए उपकरण की सेवा से भी बढ़कर के मानसी सेवा वह प्रधान है उपकरणों की सेवा करने में मंदिरों में बहुत बड़ी संपत्ति हीरा पन्ना सारी संप, संपत्तियों का ढेर लगाना पड़ेगा और लगाया भी गया उसका प्रयास भी किया गया क्योंकि उसके बिना वस्तु का पूरी तरह से स्फुरन नहीं होगा इसलिए श्री भगवत सेवा में सुंदरतम जो वस्तु हैं उन सुंदरतम वस्तुओं का विन्यास किया गया जिससे कि एक इमेज बने एक इम्पैक्ट आए एक प्रभाव आए कि यह लीला में है तो मंदिर में सुंदर से सुंदर वस्तु मूल्यवान से मूल्यवान वस्तुओं को स्थापित करने का प्रयास किया गया और वह एक प्रभाव उत्पन्न करता है एक इफेक्ट उत्पन्न करता है कि श्री मंदिर वह दिव्य श्रीमद गोलोक होकर के विराजमान है चिन्मय होकर के विराजमान है चिन्मयता ताका एक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए श्री मंदिर को सुंदरतम रूप में प्रस्तुत किया गया परंतु उपकरण की सेवा सदा सीमित है उपकरणों के ही एक सीमित मात्रा में ही उपकरणों द्वारा श्री प्रभु की सेवा की जा सकती है जो वास्तविक श्री निकुंज मंदिर की गोलोक का जो वैभव है उसको तो प्रस्तुत किया नहीं जा सकता है अतः मानसी सेवा की ही प्रधानता है श्री बड़े बाबाजी महाराज ने श्री छोटे बाबाजी महाराज दोनों ने और श्री भागवत निवास की जो दिव्य परंपरा विराजमान है और यहाँ श्री मेहनजी महाराज कृपाकरण के विराजमान हैं उनके श्री चरणार्थ में वंदना करते हुए ये निवेदन कर रहे हैं कि जो दिव्य जो वैभव है उसको मानसी के द्वारा जैसा सिद्ध किया जा सकता है वैसा और किसी दूसरे प्रकार से सिद्ध नहीं किया जा सकता है इसलिए रागानुगा उपासना पद्धति में स्मरण अंग की प्रधानता है परंतु रागानुगा उपासना जो स्मरण अंग है वह सर्वदा श्रवण और कीर्तन इनके पूर्वक स्मरणांग की रागानुगा में प्रधानता है श्रवण और कीर्तन इन दोनों भक्तियों का त्याग नहीं किया जाएगा और स्मरणांग किया जाएगा तो श्रवण और कीर्तन अपरित्याग पूपूर्वक स्मरणांग को कहीं रागानुगा में प्रधानता प्रदान की गई इसलिए श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य चेचता भयम कीर्तव्य इसको बीच में रखा गया श्रोतव्य और स्मर्तव्य के बीच में कीर्त रखा गया जैसे देहली दीपकन न्याय से देहली के ऊपर जो दिया रखा है वह घर के भीतर भी प्रकाश करता है वह बाहर भी प्रकाश करता है ऐसे ही जो कीर्तन भक्ति है वह श्रवण को भी प्रकाशित करेगी और वह स्मरण को भी प्रकाशित करेगी कीर्तन के बिना न श्रवण किया जा सकता है न कीर्तन के बिना स्मरण किया जा सकता है दोनों कीर्तन के ऊपर ही आधार आधारित हैं तो एक कृष्ण नाम कौरे सर्व पाप क्षय नवविधि ना भक्तपूर्ण नाम होते हो नौ प्रकार की भक्ति नाम से ही परिपूर्णता को प्राप्त होकर करके विराजमान होती हैं। इसलिए कीर्तनांग तो मुख्य है ही परंतु रागान व उपासना में स्मरणांग की विशेष प्रधानता है क्योंकि उपकरण के द्वारा सेवा दिखाना उपकरण की एक सीमा होती है उपकरणों को इकट्ठा एखट, करने की व्यवहार में उनको इकट्ठा किया नहीं जा सकता है इसलिए स्मरणांग में अनंत अनंत असीम रूप में कहीं उपकरणों का प्रयोग स्मरणांग के द्वारा किया जा सकता है इसलिए स्मरणांगी की प्रधानता हुई आ, भक्ति में उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले श्रीमंद महाप्रभु की वंदना यही की गई और श्री कृष्ण लीला की वंदना की तो साप्ता सा यह पृथ्वत मानसी मत्स्य सेवाम भाव्याम रागान्त पानई ब्रज मन चलतम नैतिकम तस्य नौमी भाव मार्ग के जो पथिक जन है वे जो अष्टकालीन लीला का स्मरण करते हैं उन श्री प्रिया की अष्टकालीन लीला का हम वंदना कर रहे हैं बोलो लाल लीलाल की जय और उस अष्टकालीन लीला में प्रवेश करने के लिए श्रीमद महाप्रभु की भी वंदना कर रहे हैं श्रीमद् गुरुदेव का आश्रय ग्रहण करते हुए सबसे पहले महाप्रभु की प्रातक जो निशांतकालीन लीला है उस निशांतकालीन लीला का, लिल का वर्णन कर रहे हैं यह निशांत लीला प्रातः काल तीन छत्तीस मिनट से लेकर के छह बजे तक की जो लीला है छह घड़ी की वो निशांत लीला है छह घड़ी की लीला है ये तीन छत्तीस से लेकर के छह बजे तक की छम की छे कृष्ण घड़ी की जो लीला है छी की लीला वो निशांत लीला हो करके विराजमान है उसका वर्णन कर रहे घड़ी का एक घंटा होता है ये छह घड़ी की लीला है उसका वर्णन कर रहे हैं करीब ढाई घंटे से कुछ ज्यादा बैठेगी गणना करने पर सबसे पहले श्री महाप्रभु की लीला का स्मरण कर रहे हैं कि प्रगे श्रीवास सेवि निष्कुट बटे प्रतिध्वान प्रेम सपद गिद्र पुकित हरे पार्शे राधा स्थित मनोभव नयन जय जलई संसिप्तांगम वर कनक गौरम भज मना ये श्री नवद्वीप और श्री नुकुंज वृंदावन दोनों की मिलक लीला का श्रीमद महाप्रभु की लीला का स्मरण है महाप्रभु की एक लीला जो है जो केवल श्री नवद्वीप लीला होकर के ही विराजमान है उस नवद्वीप लीला का वर्णन श्री विष्णा चक्रवर्ती जी ने किया कि रात्र पिककुकुटाद निनदम श्रुवा स्वल्पोत्थित श्री विष्णु प्रिय समसक्य संतोष्य तम ग्य धरासनोपरिवसिस्धतानों मात्र दिभिमुदिताध्येस्म्य हमला है जहां श्री महाप्रभु आप श्री नवद्वीप धाम में विराजमान नवद्वीप लीला भी नित्य है और श्री ब्रज लीला भी नित्य है परंतु तो नवद्वीप लीला में श्रीमंद महाप्रभु की लीला में ब्रज लीला का भी स्मरण है तो वो पूर्ण होगी अत्यंत पूर्ण होगी श्रीमंद महाप्रभु का जो भक्त आवेश भी है उस भक्त आवेश में वे श्री ब्रज लीला का भी स्मरण करते हैं तो साधक सावधान महाप्रभु की लीला दो प्रकार की जो महाप्रभु की लीला को ही परम उपास्य मानते हैं ऐसे लोग श्री महाप्रभु की लीला में नवदीप लीला में विराजमान होंगे और नवदीप लीला को ही परम उपास्य रूप में वर्णन करेंगे उसका भी एक प्रकार है कि महाप्रभु की लीला उसमें ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा दूसरी लीला महाप्रभु की लीला में भी प्रवेश किया और महाप्रभु के साथ साथ श्री नुकुंज की लीला में भी प्रवेश किया श्री ब्रज की लीला में भी प्रवेश किया वो लीला और भी अधिक सुमधुर होकर के विराजमान होगी तो जैसे महाप्रभु की दो प्रकार की लीलाएं हैं एक नवद्वीप लीला और एक ब्रज और नवद्वीप लीला मिलित लीला इसी प्रकार श्री ब्रज की भी दो प्रकार की लीलाएं हैं कि संप्रदायों में श्री प्रियालाल केवल नुकुंज मंदिर में ही रहते हैं नुकुंज मंदिर के बाहर आएंगे ही नहीं जैसे श्री महावाणी जी में श्री हरिप्रिया जी वर्णन कर रहे हैं वहां पर शिव प्रियालाल नकुंज में ही विराजमान हैं। मंगला कुंज में जागे फिर स्नान कुंज में पधारे फिर इसके बाद में वृंदावन कुंज में बंदिहार करने के लिए पधारे फिर राजो कुंज में शयन किया फिर उत्थापन कुंज में आप जागे फिर वहां से फिर वनविहार करने के लिए पधारे फिर प्रदोष लीला का आस्वादन करके फिर रासलीला में विराजमान हुए और नुकुंज के बाहर शिव प्रियालाल आएंगे ही नहीं तो जो सेवा सुख की महावाणी जी में जैसे सेवा सुक्का का वर्णन किया वहां नुकुंज के बाद कभी आएंगे ही नहीं श्रीप्रियालाल और गोष्ठ लीला का वहां नुकुंज के साथ में कहीं मिश्रण नहीं है कहीं भी प्रयास पूर्वक, वहां पर यह प्रयास किया जाएगा कि कहीं ब्रजेंद्र नंदन नाम न आ जाए यशोदा नंदन नाम का भी उच्चारण नहीं करेंगे वहां प्रिया लाल शामा शाम किशोरी नागर नागरी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे वहां पर नंद नंदन यशोदा नंदन, नंदन शब्द का भी प्रयोग नहीं करेंगे ये हो गई लीला का एक प्रकार परंतु तो श्री रूप गोस्वामी जी ने जो पद्धति प्रदान की उस पद्धति में श्री ब्रिज लीला में श्री श्याम सुंदर ब्रिज में भी विराजमान हैं गोष्ठ में भी और आप निकुंज में भी विराजमान हैं तो गोष्ठ निकुंज दोनों की मिलत लीला महाप्रभु जो ध्यान करते हैं वह भी गोष्ठ और निकुंज दोनों मिलत लीलाओं का ध्यान करते हुए विराजमान हो रहे हैं फिर से दोहरा दें श्रीमद महाप्रभु की लीला नवद्वीप लीला दो प्रकार की केवल नवद्वीप की लीला जो नवद्वीप तक ही सीमित है ये एक तरह की हुई दूसरी तरह की लीला है जिसमें नवद्वीप से श्रीमंद महाप्रभु नकुंज में भी प्रवेश करते हैं ब्रज लीला में भी प्रवेश करते हैं तो ब्रज और नवद्वीप दोनों मिलित लीला ये अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान है और उस मधुर लीला का ही रसिदन ध्यान करते हैं श्री ब्रिज ब्रज लीला जो है उसके भी दो प्रकार है केवल नुकुंज की लीला और एक गोष्ठ और निकुंज इन दोनों की मिली हुई लीला तो इनमें श्रीमद महाप्रभु की नवद्वीप और ब्रज लीला के साथ में श्री ब्रज की लीला में भी निकुंज और गोष्ठ इनकी मिली हुई जो लीला है ऐसा जो लीलाओं का एक कंपाउंड है वो जितना आनंद प्रदान करता है और उसमें रस के जितने विस्तार प्राप्त हैं उतने विस्तार कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है इसलिए उसी लीला का श्री तातपाद ने कृपा करके संकलन किया संग्रह किया ये जो भावनासार संग्रह उसमें जो संग्रह किए वे चारों प्रकार की लीलाओं का संकलन माने महाप्रभु की नवद्वीप लीला का संकलन महाप्रभु जैसे श्री ब्रजलीला में प्रवेश कर रहे हैं उस ब्रजलीला का संकलन ब्रजलीला में भी गोष्ठी की लीला का भी संकलन और उसमें नुकुंज की लीला का भी संकलन इस प्रकार चारों लीलाओं का एक कंपाउंड यहां पर प्रस्तुत किया गया एक समन्वय एक संकुल उसके द्वारा जो आस्वादन है तो श्रीमद महाप्रभु की लीला में कृष्ण लीला मिलकर के गौरलीला मृतपुर कृष्ण लीला सुकर्पुर कृष्ण लीला जो है सुकर्पूर होकर के विराजमान और दो मिल अत्यंत स्वरस गौर लीला और ब्रज लीला दोनों मिलकर के अत्यंत स्वरस हो रही हैं अब श्रीमंत महाप्रभु की लीला का सबसे पहले साधक विराजमान कर विराजमान हो सामान्यतः पद्धति ये है कि प्रातकाल जैसे उठ करके हाथ पान धोकर के कुल्ला करके प्रातःकाल जल्दी उठा जल्दी उठ करके साधक बैठे साधक बैठकर के अपने स्वरूप का ध्यान करे अपना स्वरूप क्या है कि मैं श्रीमंद महाप्रभु का एक सेवक हूं महाप्रभु का एक विद्यार्थी हूं ऐसे अपने स्वरूप का ध्यान करे और अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए श्रीमंद महाप्रभु की जैसे मैं चरण सेवा करते हुए या महाप्रभु के श्री अंग की सेवा करते हुए मैं विराजमान हूँ ऐसा वो विचार करते हुए विराजमान है और महाप्रभु जब लीला में प्रवेश करेंगे ब्रज लीला में प्रवेश करेंगे तो उनके साथ हम भी ब्रज लीला में वो जो सेवक है वो सेवक भी ब्रज लीला में प्रवेश कर लेगा व्यवहार में कहीं स्नानदि करके श्री गुरुदेव का जो चित्र कहीं नीचे विराजमान है श्री कृष्ण शिवग्रह जहाँ सेवा अपने माथे में विराजमान है वहाँ श्री कृष्ण का आ, कृष्ण शिवग्रह के नीचे बाई और श्री गुरुदेव का जो चित्रपट विराजमान है उस चित्रपट के ऊपर एक पुष्प चाहे तो दो थाली तैयार करो पूजा की और दो थाली तैयार नहीं की तो एक थाली ही है तो उसमें से ही लेकर के एक पुष्प वो अमन होगा वो पुष्प और चंदन श्री गुरुदेव उनके चित्रपट के ऊपर जल के छीटा देकर के जैसे स्नान करा दिया स्नान करा कर जरा सा चंदन लगा दिया और चंदन लगा कर के एक पुष्प श्री गुरुदेव के मस्तक के ऊपर चढ़ा दिया बस इतनी पूरी हो पूजा हो गई कोई शोर शोर चार पूजा करने की जरूरत नहीं है और फिर जैसे श्रीमद महाप्रभु के अनुगत होकर के मैं प्रवेश कर रहा हूं ऐसे ही श्री गौर लीला का साधक स्मरण करने लग जाएगा और फिर महाप्रभु जैसे जाएंगे इस तरह से फिर जो उपकरण की सेवा है उस उपकरण की सेवा में भी ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान होगा और मानसी सेवा में भी वह ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान होगा तो सबसे पहले श्रीमद महाप्रभु की लीला का ध्यान करेगा कि प्रातः काल हुआ है प्रगे श्रीवास से द्विजकुल रवई निष्कुट बरे रात्रि को नैश लीला में श्रीमद महाप्रभु ने बहुत देर तक शयन किया बा कीर्तन किया और कीर्तन रास करने के बाद में सब भक्तगणों को महाप्रभु ने विदा किया श्रीमद महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के आंगन के पूर्ण सुंदर जो पुष्प कुटी है उस पुष्प कुटी में आप पुष्पैया के ऊपर आनंदपूर्वक विराजमान हैं ये सेवक भी श्रीमद महाप्रभु के कुटी के बाहर कहीं शयन करते हुए विराजमान लीला शक्ति इतनी प्रबल हैं इतनी कृपालु हैं कि वे साधक को पहले ही जगा देंगी सेवक जो है उसको पहले ही उसकी नींद खोल देंगी ये लीला शक्ति साधक की नींद पहले खोल देंगी और श्री महाप्रभु के जानने का समय जान करके वह साधक जल्दी से तैयार होकर के श्री स्वयं स्नानादिक करके वह श्रीमंत महाप्रभु के पास में गया और श्री महाप्रभु जो हैं उनके चरणों को धीरे धीरे पलटते हुए महाप्रभु को जगा रहा है तो रसिक जन यह गायन करते हैं प्रगे श्रीवास से द्वज कुल श्री श्रीवास जो हैं उन श्रीवास के आंगन में श्रीमद महाप्रभु शयन कर रहे हैं द्वज कुल रवाई। उस समय जितने भी पक्षी हैं वे सब जागे लीला शक्ति जैसे पक्षियों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं और शिक्षा प्रदान करके श्री ब्रिज में बृंदा जी के सेभ्य और लीला शक्ति के सेव्य श्री महाप्रभु की लीला में जितने भी द्वजकुल वर्ग हैं पक्षी हैं वे सब जागे और निष्कुट बढ़े श्री महाप्रभु की उस पुष्प शयनागार में श्रीवास पंडित के भवन में जो शयनागार है उस शयनागार में पुष्पयया पुष्प, पुष्प बाटका में श्रीमद महाप्रभु शयन करते हुए विराजमान हैं प्रतिध्वान प्रिय वे अपनी गुंजार जब कर रहे हैं तो गुंज गुंजार का जो अपूर्व झणत्कार है उस झणत्कार को श्रवण करके सपन गत निद्रा श्रीमद महाप्रभु पक्षियों के स्वर को सुनकर के उनकी निद्रा पूर्ण हुई और पुल अकितम श्रीमंद महाप्रभु रोमांचित होकर के विराजमान श्री महाप्रभु सुश्रुक्ति में भी श्री कृष्ण लीला का स्मरण कर रहे हैं स्वप्न में भी श्री कृष्ण लीला का दर्शन करते हुए ही विराजमान हैं। जहां सुशुक्ति श्रीमद महाप्रभु की वह तमोगुणात्मक निद्रा रूप नहीं है हम लोगों की जैसे सुशुक्ति निद्रा रूप है ऐसी वो निद्रा रूप नहीं है हम लोगों का स्वप्न जैसे रजोगुणात्मक है ऐसे महाप्रभु का स्वप्न भी रजोगुणात्मक नहीं है वह सब गुणातीत चिन्मय होकर के विराजमान है सत्व तीनों से परे हो करके कोई विशुद्ध सत्वात्मक निद्रा जो है वो श्री महाप्रभु के विराजमान है तो स्वप्न और सुशुप्ति दोनों में श्रीमद महाप्रभु कृष्ण लीला का आस्वादन करते हुए ही विराजमान है तो गत निद्रा पक्षियों के स्वर को सुनकर के कि महाप्रभु को आगे भी स्नान करके श्री महाप्रभु के अपने घर की जो लीला है वहाँ पर भी श्री विष्णुप्रिया आदि प्रतीक्षा देख रही होंगी उनकी लीला का भी घर की लीला का भी विस्तार करना है श्रीवास पंडित के भवन से श्रीमंत महाप्रभु को जल्दी उठा कर के नवद्वीप की जो लीला है उसमें भी प्रवृत्त कराना है इसलिए पक्षियों के स्वर को श्री लीला शक्ति ने उस समय प्रेरित किया और पक्षियों ने श्रीमद महाप्रभु की वंदना की जय जयकार की जैसे प्रातः काल के समय कोई बंदीजन राजा की स्तुति करते हैं ऐसे ही जितने भी पक्षीगण हैं वे पक्षीगण श्रीमद महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं तो प्रतिध्वान प्रेमखई सपद गत निद्रम स्तुति को श्रवण करके श्रीमद महाप्रभु गति निद्र होकर के विराजमान हुए उनकी निद्रा पूरी हुई जो निद्रा चिन्मयी होकर के विराजमान है रजोगुण तो मगुणात्मक नहीं है पुलकितम श्रीमद महाप्रभु को अभी भी स्वप्न में जो लीला का दर्शन हो रहा है उसके रोमांच उनमें अभी भी प्रकट हो रहे हैं श्री राधाभाव में श्रीमद महाप्रभु ने जो स्वप्न में श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन किया और श्री श्याम सुंदर की प्रेम सेवा करते हुए श्री राधा राधारानी जैसे विराजमान हो रही हैं श्रीमद महाप्रभु भी तादात्मा बंद होकर के बाप राधिका का स्वरूप ही हैं वे श्री श्याम सुंदर की सेवा करते हुए जैसे विराजमान हैं और उसी संस्कार के कारण श्रीमंद महाप्रभु से पुलकित होकर के विराजमान हैं पुलकितम हरे पार्श्वे राधा राधास्थितम अनुभवंतम और उस समय श्री महाप्रभु निशांत में श्री निकुंज की जो लीला हो रही है उसका दर्शन कर रहे हैं अनुभव कर रहे हैं सावधान महाप्रभु में सब भाव विराजमान है महाप्रभु में नारायण भाव भी विराजमान है महाप्रभु में कृष्ण भाव भी विराजमान है महाप्रभु में राधा भाव भी विराजमान है सखी भाव भी विराजमान है मंजरी भाव भी विराजमान है महाप्रभु के आस्वाद के द्वारा मंजरी भाव को यदि कोई ग्रहण करे अनुच्चरी भक्ति को ग्रहण करे तो उसे सारी वस्तुओं का माने एक श्री नारायण स्वरूप का जो ऐश्वर्य है उसका भी बोध हो जाएगा उसका भी आस्वर प्राप्त हो जाएगा कृष्ण के जो असाधारण चार माधुर्य हैं लीला प्रेमण्रिया माधुर्य वेणु रूपयम गोविंद से चतुष्ट उनका भी आस्वर्ण प्राप्त हो जाएगा और श्रीमद महाप्रभु उनके द्वारा वे मंजरी भाव में भी विराजमान है सखी भाव में भी तो सखी मंजिरी भाव में जैसे श्री <coughs> सखीगण श्री प्रियालाल की उस निशांत माधुरी का आगे कुंजभंग होगा उस कुंजभंग के पूर्व निशांत माधुरी का जैसे सखीगण आश्वादन प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही हैं इसी प्रकार महाप्रभु भी हरे पार्श्वे राधा स्थितम अनुभवंतम श्री हरि के पास में श्री प्रियाजी जैसे आप विराजमान है और श्री प्रिया के भाव का महाप्रभु साक्षात रूप से आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं और उस स्वरूप का दर्शन करके उस मंजरी सखी भाव में विराजमान होकर के श्रीमद महाप्रभु के नेत्रों से नयन जय जलई आज नेत्रों से अश्वधारा प्रवाहित तो हो रही है नुकुंज में प्रवेश करने पर श्रीमन महाप्रभु राधा तादात्मापन्न है प्रातः काल जब हुआ तब श्री राधारानी ही मानो कहीं सखी रूप में अपने प्रकाश वेद में विराजमान महाप्रभु उस प्रकाश वेद में विराजमान हो गए और उस भाव को में विराजमान होकर के महाप्रभु उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं अर्थात मंजरी गण जैसे प्रात काल के समय जल्दी से रूपी सखी ही इन मंजरियों को जगा देगी कि अरे अभी तक सो रही है उठ जल्दी उठ जल्दी उठ हां ये निद्रा रूपी जो सखी है वो भी लीला रूपी सखी जितनी भी मंजरी सखी सखीगण हैं उनको प्रियालाल जागते हैं उसके पहले जगा देती है ये निद्रा अपने आप ही सेवा करने के लिए उपस्थित उस समय सेवा कर, करवाने के लिए सखी का त्याग करके निद्रा दूर हो जाती है और उस समय मंजरी मंजरीगण जागी शिमत वृंदावन इनमें जैसे कमल है कमल की आठ पंखुड़ी है पंखुड़ी जहां कमल कोष के साथ में मिलती हैं वो जो स्थान है मिलने का वहां पर मंजरी की कुंज है पढ़ो रहो कुंजन के कोने श्याम राधे का गांव राधे तेरी चरण की रज पाऊँ तो रसिक जन ध्यान कर रहे हैं तो जो अष्टदल कमल और उस एक एक कमल के एक एक दल के ऊपर आठ आठ पत्ती और आठ आठ पत्ती के ऊपर फिर आठ आठ पत्ती इस तरह से जो विशाल श्री वृंदावन कुंज जो योगपीठ उस योगपीठ की प्रातकालिन जो योगपीठ की जो स्वरूप उसमें जहाँ कमल पत्र मूल कोष के साथ में मिल रहे हैं वहां पर मंजरी की कुंज है श्री गुरुदेव की कुंज के पास में जल्दी से उठ कर के ये दासी श्रीमद गुरुदेव उनकी सेवा करने के लिए पहुँचती है गुरुदेव को जगाती है गुलदेव गुलदेव गुरुदेव को दातुन कुल्ला इत्यादि करा करके स्नान करा करके वैष्णव तिलक धारण करा करके या प्रवृत्त हुई और होकर के जल्दी से ये मान मंजिल स्वरूप में महाप्रभु के स्वरूप में है तो वहां पर तलक इत्यादि वेशध कर, धारण करा करके और यदि मंजरी स्वरूप में है तो श्री गुर मंजिरी उनका श्रृंगार धारण करा करके गुल मंजिरी को आगे करके श्री प्रियालाल लाल जागे उसके पहले ये दासी नुकुंज मंदिर में पहुंच जाती हैं कभी श्री प्रियालाल के नकुंज मंदिर के बाहर के बरामदे में ये पड़ी हुई है सो रही हैं कभी अपनी कुंज में भी सो रही हैं और वो कुंज बिल्कुल नकटी है पहुंचने में देर नहीं लगेगी अप्रोचेबल है वहाँ से जल्दी पहुँची श्री निकुंज मंदिर में पहुँच के श्री प्रियालाल को स्वर न हो उनकी निद्रा में बाधा ना पड़े सुबह रात्रि भर के जागरण के पश्चात सुबह कुछ मीठी नींद आई है इसलिए कहीं श्री प्रियालाल खटापटर पटर सुन करके जग नहीं जाएं इसलिए सेवा की सारी सामग्री यह बिल्कुल शांत होकर के बिना स्वर किए हुए ये उनका संपादन कर रही हैं श्वास समझ सुर बोलव चलत नैन मुख मोन और थोड़ी सो एढ़ी लगी यह समझे कौन यहां नुकुंज मंदिर में चबर चबर नहीं होगी नुकुंज मंदिर में इन मंजरियों ने बचते हुए आभूषण धारण नहीं किए जाए हुए हैं नहीं तो श्रीप्रियालाल जल्दी से जग जाएंगे उस समय स्वल्प जो आभूषण हैं उनको धारण करके बिना बचते हुए आभूषणों को धारण किए हुए बिना आहट किए हुए मंदिर वस्त्र करना धीरे से चंदन घिस लेना पुराने जो बर्तन हैं उनका परिष्कार कर लेना नए जल भर के नुकुंज मंदिर में रख देना सारी सामग्री नुकुंज मंदिर में प्रियालाल जागेंगे उसकी पहली सामग्री आरती की सप्तारी उनको चुपचाप करती हुई इशारे में बैठी हैं और यहाँ पर मुँह से नहीं बोल रही हैं स्वांस समझ है। सुर बोलबो श्री गुरुमंजरी उनकी श्वास को समझ करके प्रियालाल जो श्वास ले रहे हैं उस श्वास का को समझ कर ये इस समय क्या चाह रहे हैं क्या चीज की जरूरत होगी इतनी चतुर हैं इतनी नागरी हैं नागरी का तात्पर्य है प्रियालाल के मिलन कराने में जो परम कुशल हो उसका नाम है नागर हमारे ब्रुज का एक परम सुंदर शब्द है नागर तो ये परम परम नागर होकर के विराजमान है नागरी होकर के विराजमान यहां लाल जी परम नागर श्री प्रिया जी परम नागरी सखी सखीग ना परम नागरी श्री वृंदावन सखी कुंज सखी वह परम नागरी होकर के विराजमान सेवा में परम प्रवीण परंतु तो बहु को कभी कभी आदर देना है लीला शक्ति जानबूझकर के कभी कभी चुप भी करवा देती हैं तो श्री ठाकुर महाशय प्रार्थना कर रहे हैं कि अनुगत सखीज शासन कब वो अवसर होगा कि मुझे श्री रूप मंजिल जी की डाक पड़ेगी क्या बड़ी खनखन करती हुई चली आई है इतने बैसते हुए आभूषण पहन करके इस समय प्रियालाल जम जाएंगे चल हट दूर हट पहले इनको बदल करके आ और यदि चमचम करती हुई वो आई है तो श्री रूप मंजिरी जी के आदेश को प्राप्त करके फिर जल्दी से सेवा में बाधा न पड़े प्रियालाल की नींद नहीं खोले बिना बचते हुए आभूषण धारण करके वो आएगी तो तो नरोत्तम करीब शासन यहां दांत खाने की प्रार्थना की जा रही है ये दांत खाना वरदान है इस प्रेम की ऐसी अद्भुत विशेषता है कि यहां पर अपमान हो जाए सम्मान यहां डाट हो जाए पुरस्कार और पुरस्कार हो जाए डाट तो ऐसे चुपचाप वो मंजरी उस समय सेवा करती हुई विराजमान हो रही है इसी तरह से जो महाप्रभु की लीला में जो सेवक है वो सेवक भी जल्दी से तैयार होकर के श्रीमद महाप्रभु को जगा रहा है श्रीमंद महाप्रभु के नेत्रों से उस समय आनंद के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं तो हरे रास्था राधा स्थितम अनुभवंतम श्री राधिका का अनुभव करते हुए श्रीमद महाप्रभु विराजमान हैं है नैन जय जलई संसिकतांग झरझर अश्वधारा श्रीमन महाप्रभु के नेत्रों से प्रवाहित हो रही है आनंद की अश्वधारा अब उस अश्वधार में कहीं अंतर होगा कहीं देखी तो नहीं रसकों में कहीं प्राप्त है कि जहां नेत्र की कीकी की से से कहीं जल की बूंद गिरे कहीं अपांग जो हैं उनसे नेत्र की का श्रोत नहीं है आ, अश्रु का श्रोत नहीं है जहां नेत्र की कीकी की से जो नेत्र का जो तारा है उससे सीधे और वो भी कहीं पिचकारी की तरह से अश्वधारा प्रवाहित तो हो ये सात्विक भाव के जो सुदीप्त सात्विक भाव हैं उनके लक्षण श्री राधारानी में जो वर्णन किए गए वे सारे लक्षण श्रीमद महाप्रभु में भी प्राप्त हो रहे हैं तो नयन जय जल ही नेत्र के जल से जिनके श्रेअंग संक्षिप्त तो होकर के श्री गौरहरी के विराजमान हैं वर कनक गौरम भज मनाहा ऐसे कृष्ण आश्रय जातीय आस्वाद को प्राप्त करते हुए विराजमान है उनका अरे मेरे मन तू स्मरण कर श्रीमद् महाप्रभु की जय ऐसे महाप्रभु की लीला का साधक स्मरण करता है समय अपरमत्त है परंतु लीला का थोड़ा सा आसन कराना है नहीं जो निशांत लीला है उस निशांत लीला में इधर श्री गुरु स्वामी जी ने गोविंद लीला जो स्मरण मंगल स्तोत्र में जो अष्टकाली लीला स्मरण में जो सूत्र दिए उस सूत्र का स्मरण कर रहे हैं कि रातन ते बिंदे रित बहु विरवी बोधितर सारी पद्ययी हृदय रवद्ययी रथ सुख शैना दु तऊ सखी भी दृष्टौ हृष्टौत राधा कृष्ण सतृष्णऊ अपने निज निज भवन आप श्री राधा कृष्ण वे अपने अपने भवन में पधारे प्रातकालीन अब महाप्रभु नित्य लीला का श्री प्रातकालीन लीला का स्मरण कर रहे हैं अब जैसे ही प्रातकालीन लीला का स्मरण किया महाप्रभु अब मंजिली स्वरूप में सिन्कुंज में प्रवेश कर गए माने नवदीप लीला से श्रीमद महाप्रभु श्री कृष्ण लीला में गोविंद लीला में महाप्रभु ने प्रवेश किया और महाप्रभु ने जैसे ही प्रवेश किया तो उनका जो सेवक है ये ये भी श्रीमत महाप्रभु की जो सेवा कर रहा था उस समय श्री महाप्रभु को कहीं मुख प्रक्षालन करने इत्यादि की जो तैयारी कर रहा था वो सेवक भी तुरंत ही श्रीमद महाप्रभु के द्वारा दिए गए मंजिरी स्वरूप को धारण करके वो भी श्री ब्रिजलीला में प्रवेश कर लेगा तो महाप्रभु के माध्यम से जब ब्रिजलीला में प्रवेश होगा तो महाप्रभु का जो आस्वादन है वो आस्वादन सर्वोत्तम आस्वादन है उस जैसा आस्वादन कहीं हो नहीं सकता है क्योंकि सबके आश्रय श्री कृष्ण हैं आध्यात्मिक पुरुषा असहव याद दैव कह एक यत्र सा आत्मा वे आश्रय स्वरूप श्री कृष्ण विराजमान है तो आश्रय का जो आस्वादन होगा वह आस्वादन किसी दूसरे का नहीं हो सकता है सर्वाश्रय श्री कृष्ण उनके माध्यम से श्री गौरहनी के माध्यम से जब लीला में प्रवेश होगा तो आस्वादन सर्वोत्तम आस्वादन होगा वैसा आस्वादन सहज कहीं वैभव में प्राप्त नहीं हो सकता है संक्षेप में लीला का स्मरण रात्र अंत <coughs> तीन बजकर के छत्तीस मिनट रात्रि अब समाप्त हुई है उस समय श्री प्रियालाल उनकी प्रतीक्षा ब्रिजवासी जन भी दर्शन करने के लिए प्रतीक्षा देखेंगे यदि कृष्ण निकुंज मंदिर में रहेंगे तो गोष्ठ के लोग सब चिंतित हो जाएंगे है कन्हैया कहा कन्हैया कहा गयो बेटी राधिका कहां गई कहीं व्याकुल हो जाए इसलिए उनको कहीं उद्वेग नहीं हो इसलिए श्री लीला शक्ति ने उस समय सुख सारिका इन दोनों को शिक्षा प्रदान की है तो त्रस्त्र मानी श्री वृंदा गोष्ठ लीला का भी समाधान करना चाहती हैं इसलिए वृंदेवृत्त बहुबिर श्री वृंदा जी ने सारिका इन दोनों को शिक्षा प्रदान की तो विचक्षण नामक कर सुख सुधीर नाम करके जो सारिका उनको जो शिष्य हैं श्री वृंदा जी की उनको श्री वृंदा जी ने शिक्षा प्रदान की और वे शुक सारिका उस समय श्री प्रियालाल इनकी स्तुति करने के लिए नकुंज मंदिर के द्वार के ऊपर उपस्थित हुए सारिका श्री किशोरी जी की स्तुति कर रही हैं शुक्र श्री श्याम की स्तुति करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं तो रात्रिंते त्रस्त वृंदा वृंदाकृष्ण इसलिए हैं कि आगे की गोष्ठी की लीला का समाधान करना है बहु विरभई और उन्होंने अनेक प्रकार से श्री शिक्षा प्रदान करके रव प्रदान करके सारी। तोता बोधितों इन दोनों को किरसारी इनको जगाया है और जो शिक्षा प्रदान की वृंदा ने उन्हीं का श्री शुक सारिका दोनों निकुंज मंदिर के द्वार के ऊपर खड़े होकर के गायन कर रहे हैं जैसे कोई बंदी जन को बंदी जन राजा को जगाते हैं ऐसे ही श्री निकुंजेश्वर निकुंजेश्वरी श्री स्वामी जो श्री श्याम सुंदर श्री श्यामा श्याम उन दोनों को जगाने के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जय सुख सिंधो गोकुल बंधो जागृहित अल्पम त्यज शशि के हे प्रियालाल, आप जल्दी से जागी पद्ययी हृदय परम परम परम हृदय सुंदर समयोचित जो बच, बचन वचन है उन वचनों को कह रहे हैं जिनमें प्रियालाल के स्थाई भाव परस्पर सेवा का जो भाव है उस सेवा का भाव स्थाई भाव परिपूर्ण रूप से शुद्ध रूप में विराजमान है तो शुद्ध स्थायी भाव जहां पर विराजमान है जिसमें विभाव की संपूर्ण सामग्री माने आश्रय व्यवाह और विषय व्यभाव इन दोनों को दोनों प्रकार के जो आलंबन है आश्रयंबन विषया लंबन उनकी मधुरमा का जहां पर अपूर्व रूप से गायन किया जा रहा है श्री श्याम में जितने भी गुण विद्यमान चेष्टाएं विद्यमान वे ही उद्दीपन के रूप में विराजमान हैं उन उद्दीपन सामग्री का श्री वृंदावन की शोभा का और श्याम सुंदर की चेष्टाओं का वहां वर्णन किया जा रहा है श्री प्रिया में जो चेष्टाएं हो रही हैं आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वे ही अनुभव होकर के विराजमान उन अनुभव चेष्टाओं का वर्णन किया जा रहा है और समुद्र में जैसे छोटी छोटी सी बीचियां उत्पन्न होती हैं वे मुख्य लहर को पोषित करती हुई उसी में समाहित हो जाती हैं इसी प्रकार संचारी भाव की जो विभिन्न बीचियाँ हैं वे बीचियाँ महालहर में समाहित होते हुए विराजमान हो रही हैं उस लहर को पोषित करती हुई आगे विराजमान हो रही हैं तो विभाव अनुभाव संचारी इन सारी सामग्रियों का जहाँ बोधितरसारी वे शुक सारे का गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे पद्ययी हृदयी जहाँ स्वर अत्यंत अत्यंत मधुर वहाँ पर शब्दों का जो चयन है वो अपूर्व वैधर्वी रीति को अपनाते हुए कोमलकांत पदावली का जान प्रयोग किया गया है ऐसी अपूर्व पदावली जिसमें विद्यमान हैं उन शब्दों का चयन उन शब्दों में भी जो भाव सामग्री है वो अद्भुत उस भाव सामग्री के साथ में जो बिंब सामग्री है वो बिंब सामग्री अपूर्व अद्भुत उस बिंब सामग्री के साथ में जो अभिव्यक्ति कला पक्ष वह अद्भुत होकर के विराजमान और कला पक्ष में भी जो अपूर्व रूप से प्रस्तुतिकरण और बॉडी लैंग्वेज जो श्री अंग की जो भाषा है वो श्रीअंग की भाषा भी वक्ता की अपूर्व अद्भुत होकर के विराजमान इस प्रकार सभी वस्तुओं का एक अपूर्व संकुल वह संपूर्ण रस को प्रकट करने में सहज समर्थ है ऐसी कुशल काव्य रचना रसात्मक जो वाक्य हैं उन रसात्मक वाक्य की ऐसी रचना वहां उन सुख सारिका के द्वारा प्रकट हो रही है तो कीरसारी पद्ययी हृदय हृदय शब्द में जितने भी काव्य गुण हैं उन सबों का कहीं अध्याहार हो जाएगा सुख शहनाद उत्थित श्री सुख सारका के वचन को सुनकर के श्री प्रियालाल जागे और उस समय सखी भी धृष्टऊ हृष्टऊ मंजिलीगण तो पहले ही प्रवेश कर गई हैं अभी सखियों के प्रवेश का अधिकार नहीं आया है समय नहीं आया है जब श्री प्रियालाल जाग करके बैठे और जहां अपूर्ण निराबृत प्रीति प्रकट हो रही थी वह प्रीति जहां किंचित आवरण को धारण करते हुए विराजमान हो रही है उस प्रीति से युक्त श्री प्रियालाल का दर्शन करके सखी गणों ने भी श्री निकुंज मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में प्रवेश करके श्री प्रियालाल इनकी अपूर्व शोभा का पहले जाल रंध्र से दर्शन करती हुई विराजमान थी अब निकट जाकर के श्री प्रियालाल की अपूर्व शोभा उनका दर्शन कर रही हैं कभी मन मुस्करा रही हैं नर्म परिहास करने का इनका अधिकार है उस नर्म परिहास करते हुए सखीगण श्री प्रियालाल इनको जगा रही हैं मंजरीगण उस समय दौड़ करके आती हैं सोने के कटोरा में गुलाब जल रुमाल उनके द्वारा जो श्रृंगार रूपी सखी मिलन में प्रेम विफल होकर के जहां पहुंची थी और वहां ही मूर्छित हो गई उस सखी को चेत प्रदान करते हुए अपने अपने स्थान पर शुभ करती हैं अर्थात जहां मैनों का कज्जल श्री लाल जी के अधर के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रहा है श्री प्रिया के अलख तक जहां श्री लाल जी के श्री मस्तक के ऊपर सुशोभित तो हो रहे हैं उस अलग तक रूपी उस पीक रूपी उस अंजन रूपी उस अंगराग रूपी विभल सखी को जो जहां पहुंची थी वहीं मूर्छित हो गई थी उस सखी को जागृत करके अपने अपने स्थान पर वे सखीगण स्थापित करती हुई विराजमान ये सखी का एक स्वभाव है कि जहां पहुंचे वहां पर विभवल हो जाती है सखी एक तो गायन की बिना नहीं रह सकती है सखी का स्वभाव है वो पहुंचेगी तो गायन अवश्य करेगी जहां पहुंचेगी जब भी चेतना में आएगी तो चेतना में आकर के जो दर्शन कर रही है वह उसके मुख से अपने आप स्वतः स्फुर्त होकर काव्य के, के रूप में परिणत हो जाएगा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो के रूप में उसकी जो अपनी अभिव्यक्ति है भाव का जो उद्रेक है वह उद्रेक कहीं सामने प्रकट हो जाएगा और जहां पहुंचे है वह रस की निरंतर निरंतर वृद्धि करते हुए विराजमान हो रही है ऐसे शिवप्रिया लाल इन दोनों का श्रृंगार यथा संभालते हुए उन सखियों को चेत प्रदान करते हुए श्रृंगार रूपी सखियों को चेत प्रदान करते हुए शिवप्रिया लाल दोनों विराजमान होते हैं उस समय उखी भी तो प्रियालाल एक दूसरे का दर्शन करते हैं ये सखी गण श्री प्रिया इन दोनों को एक दूसरे का रुख धारण कराते हुए दोनों को पुनः मिलाती हैं। ये सखी अद्भुत सेवा करने वाली होकर के विराजमान जहां श्री प्रिया का रुख को सदा श्री के रुख के साथ में मिलाती हुई युगल के रुख को मिलाती हुई प्रातः काल के समय ये विराजमान हो रही हैं तो दृष्टव हृष्टव श्री लाल एक दूसरे का सखी ने जब रुख मिलवाया इनका कोई न कोई बहाने से श्री प्रिया लालजी का दर्शन कर रही है लालजी प्रिया का दर्शन करते हुए विराजमान हैं उस समय हृष्टव दोनों परम परम आनंदित होकर के विराजमान है तलात्मोदित रथ ललता श्रीप्रियालाल में सहज रति उत्पन्न हो गई है उस निर्माल्य शोभा का से दर्शन कर रही हैं जैसी निर्माल्य शोभा है वो निर्मल शोभा अद्भुत होकर के विराजमान हम लोग जैसे उत्तर भारत में मंगला की शोभा कहते हैं दक्षिण भारत में जाओ तो वहां पर उसको कहते हैं निर्माल्य दर्शन मान प्रातः काल सायंकालीन जो श्रृंगार है रात्रकालीन श्रृंगार उस श्रृंगार का प्रातः सब सखीगण निर्माल्य दर्शन करते हुए विराजमान होती हैं उस शोभा का दर्शन करते हुए विराजमान होती हैं तो दृष्टव तदात तो रथ ललत श्री विशाखा जी ललताजी उस समय श्री प्रियालाल इनके सामने वृंदावन की अपूर्व शोभा उसका वर्णन कर रही हैं। अपूर्व वृंदावन की शोभा आज वृंदावन सखी ने श्री प्रियालाल इनको आनंदित करने के लिए अपने संपूर्ण वैभव को प्रकट कर दिया है और गोष्ठी की शोभा का भी वर्णन कर रही हैं। यदि श्री प्रियालाल निकुंज मंदिर से बाहर नहीं निकले निकुंज में ही रहेंगे तो अनंत वृंदावन का जो वैभव है वह सेवा से वंचित हो जाएगा ऐसी स्थिति में श्री लीला शक्ति केवल गोष्ठ में ही नहीं गोष्ठ के, केवल नुकुंज में ही नहीं नुकुंज के बाहर गोष्ठ की जो संपत्ति है उसको भी श्री प्रियालाल की सेवा में विनियुक्त करना चाहती हैं अतः श्री प्रियालाल को श्री वृंदावन की शोभा में प्रवृत्त कराने के लिए श्री वृंदा जी ही एक बदरिया है उसका नाम है कखटी कठकनी बदरिया है उस कटकनी बदरिया को कुछ चेताती हैं। वो बदरिया बंदावन की शोभा का दर्शन करते हुए कह रही हैं कि आहा पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य की जो रेखाएं हैं वो आज अपूर्व प्रातकालीन संध्या आज जटाओं से युक्त होकर के जटिला होकर के उदित हो रही है जैसे जटिला का नाम लिया वैसे दोनों दोनों एकदम डर जाते हैं लीला शक्ति आज प्रियालाल ये दोनों संभ्रम में एकदम आते हैं और जब संभ्रम में आते हैं सखी गणों ने उस समय आरती की है आरती करके प्रियालाल विराजमान थे एक दूसरे का रुख करवाती हुई विराजमान है और उसी समय कखटी के इन वचनों को सुनकर के श्री प्रियालाल हैं सतृष्ण पंथ तो सतृष्ण होते हुए भी राधा कृष्ण सतृष्णव निज निज धाम में आप् तलपाऊ उस समय श्री नुकुंज मंदिर से गलभियां देकर के निकलते हैं भयभीत हैं जल्दी जल्दी में वस्त्रों को समेटते हैं जल्दी जल्दी में श्री प्रिया जी का नीलांबर श्याम सुंदर के पास में पहुंच जाता है श्री श्याम सुंदर का पीतांबर, वो श्री प्रिया जल्दी से अपनी ओढ़नी के रूप में ओढ़ लेती हैं और दोनों जिस समय पधारते हैं कुछ दूर गलमैया दे के चलते हैं भयभीत हैं कहीं कोई हमको देख तो नहीं रहा है उस समय निज निज धाम ने आपको तो तल पाऊ श्री प्रिया जी दोनों साथ साथ चले जहाँ दोमन नामक स्थान आया वहां से दो रास्ते फट गए एक रास्ता चला गया नंदगाम की ओर एक चला जा रहा है बरसानी की ओर अथवा एक जा रहा है जावट की ओर और दूसरा जा रहा है नंदगाम की ओर श्री लाल जी उस समय अपने महलों में आकर के शयन कर रहे हैं श्री प्रिया अपने महलों में आकर के शयन कर रही हैं और दोनों अपने अपने भवनों में जाकर के शयन करते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे जो निशांत लीला है वो निशांत लीला वहाँ उसके सूत्र कृपा करके प्रदान किए अद्भुत लीला श्री बड़े बाबा जी महाराज की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि यहाँ पर श्री कृष्ण भावनामृत का पाठ हुआ ये स्थान तो बड़ा दिव्य है और मैं अपने आप को अत्यंत अत्यंत भाग्यशाली समझता हूं श्री भागवत निवास में ही विरक्त माधव मुक्ता चरित्र दान कौमुदी मधुकेल वल्ली कृष्ण भावनामृत प्रेम पत्तन प्रेम भक्ति चंद्र का हंसदूत पद्यावली श्री राधा सुधानी अनेक अनेक रसग्रंथ करने का रसग्रंथों का आस्वादन इन वैष्णवों की कृपा से प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वो जो लीला है वो लीला कृष्ण भावनामृत का वो जो विस्तार पूर्वक वर्णन है वो विस्तार पूर्वक करने का वर्णन करने का कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ था केवल श्री रूप गोस्वामी जी के उस संकेत को करते हुए इसी लीला का पूरा विस्तार श्री निशांत लीला में किया गया तो श्री बाबाजी महाराज कृपा बाबाजी महाराज जो परम परम रसमय होकर के जिनमें गुरु निष्ठा श्री वृंदावन निष्ठा श्री गौर निष्ठा परिपूर्ण रूप से विराजमान सदा सदा जो माधुकरी सेवा करते हुए विराजमान हुए परम विरक्त सुप्रसिद्ध तप के स्वरूप होकर के साक्षात विराजमान वैष्णवों के द्वारा परम परम उपास्य और भागवत निवास आश्रम की स्थापना करने वाले हो करके श्री कृपाचंद बाबा जी महाराज विराजमान रहे उन बड़े बाबा के आज तिथि समारोह उस सबके की इस पूर्व बेला में और उसकी पूर्व ये जो सप्ताह क्रम है उस सप्ताह क्रम में श्री प्रियालाल की जो मधुर लीला श्री गौरव गौ और गोविंद उनकी जो अष्टकालीन लीला अष्टकालीन लीला का चिंतन करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ केवल एक आ, स्थाली पुलाकन न्याय से केवल उसका श्री रूप गोस्वामी जी ने केवल संकेत मात्र कर दिया इस संकेत के आधार पर रसिक जन इस लीला का निरंतर निरंतर आस्वादन प्राप्त करेंगे श्री राधा गोविंद देव श्री महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और कृपा करके श्रीमद महाप्रभु की कृपा से ये जो मधुर लीला है ये मधुर लीला में कहीं चंचु प्रवेश हो इसमें कहीं एक सीकर भी हमको प्राप्त हो जाए तो हम कृत करते होंगे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गोपाल जय जय